श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी जी के साथ महाराज के प्रेम संबंध का परिचय पाठक पहले ही पा चुके हैं अब हम दूसरे गुरु भाइयों के साथ उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार के दो एक उदाहरण दे रहे हैं एक बार महाराज की इच्छा के विरुद्ध स्वामी अखंडानंद साराछी जाने के लिए रात में स्टेशन जाने को तैयार हुए महाराज ने पालकी ढोने वालों के कान में धीरे से कुछ कह दिया जिसके फलस्वरूप वे बड़ी देर तक इधर उधर चक्कर काटने के बाद ट्रेन का समय निकल जाने पर अखंडानंद को लेकर लौट आए पौ फट रही थी अखंडानंद आंखें मलते हुए वास्तविकता से जैसे ही अवगत हुए कि महाराज तथा अन्य सभी लोग इस विनोद में भाग लेते हुए चारों ओर से हंस पड़े हंस परिहास के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी उनका यह बंधु प्रेम अभिव्यक्त हुआ करता था 1914 सौ ईस्वी में स्वामी तुरियानंद के बहुमूत्र रोग में वृद्धि होने पर महाराज ने एक ब्रह्मचारी को उनके सेवक के रूप में देहरादून भेज दिया पत्र में लिखा कि एक किराए का मकान लेकर उनके स्वतंत्र रूप से रहने की व्यवस्था कर दी जाए उसका सारा खर्च महाराज स्वयं वहन करेंगे बेलूर मठ के सामने गंगा पर पुश्ता तथा घाट बांधते समय अनुमान से काफी अधिक व्यय हो जाने पर उस कार्य में निरत स्वामी विज्ञानानंद जब स्वामी विवेकानंद के सम्मुख जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे तो महाराज ने वह सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पर ले लिया तथा निर्विकार रहकर स्वामी की सारी डांट फटकार सहन की मानो अपराध उन्हीं का हो स्वामी अखंडानंद जब मुर्शिदाबाद में अकाल पीड़ितों की सेवा में रथ हुए तो महाराज ने उन्हें प्रोत्साहन देते हुए लिखा था समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या कहूं तुम यहां आने पर तुम्हारी भव्य संवर्धना और हम तुम्हें गोद में उठाकर नाचेंगे दूसरों के मन को महाराज कितनी आसानी से उच्च स्तर पर उठा दिया करते थे इसका एक दृष्टांत महाकवि तथा भक्त श्रेष्ठ गिरीश घोष के जीवन में प्राप्त होता है एक समय बहुत दिन तक बीमार रहने के बाद गिरीश बाबू को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी भक्ति सूख गई है और वे विश्वास खो बैठे हैं उन्हें देखने जितने भी साधु आया करते उन सभी को वे यह बात बतलाते परंतु वह क्लेश वैसा ही बना रहा अंत में उन्होंने महाराज से यह बात बताई पर महाराज ने जोर से हंसते हुए कहा इसको लेकर दिमाग क्यों खराब करते हो समुद्र में तरंगे उठती गिरती रहती हैं मन का भी ऐसा ही स्वभाव है अतः घबड़ाने की कोई बात नहीं आपके भीतर जो इस समय ऐसा हो रहा है इसका अर्थ यही है कि आप शीघ्र ही बहुत ऊपर उठेंगे मन की तरंग इस समय थोड़ी शक्ति अर्जित कर रही है महाराज के चले जाने पर गिरीश बाबू को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके हृदय की शुष्कता दूर हो चुकी है विश्वास लौट आया है और मन उच्चतर भूमि पर आरूढ़ हो गया है महाराज का साहस प्रत्युत्पन्नमति और शिष्य रक्षा के उदाहरण भी ऐसे ही विस्मयजनक है एक दिन वे स्वामी प्रभुवानंद तथा एक अन्य शिष्य के साथ टहल रहे थे कि शोर मचा भागो भागो और साथ ही देखने में आया कि एक सांड सिर नीचा किए हुए उसी ओर दौड़ा चला आ रहा है महाराज की सुरक्षा के लिए दोनों शिष्यों ने झट उनके सम्मुख आना चाह परंतु महाराज ने दृढ़तापूर्वक दोनों को पीछे कर दिया और शांत भाव से खड़े रहे सांड पास आकर अचानक रुक गया और सिर हिलाकर दूसरी ओर चला गया एक अन्य समय महाराज स्वामी अखिलानंद तथा एक भक्त के साथ भुवनेश्वर के जंगल में घूम रहे थे अचानक उनके सम्मुख कोई सौ फीट की दूरी पर एक बाघ आ गया महाराज शांतिपूर्वक स्थिर खड़े रहे बाघ भी ठहर गया और कुछ क्षण तक उनकी ओर देखने के बाद भाग गया जो भी हो महाराज के असाधारण व्यक्तित्व को चित्रित करने के लिए इस प्रकार के दृष्टांतों की कमी नहीं है पर हमें बाध्य हो उस प्रलोभन को त्याग कर महाराज के जीवन इतिहास की धारा में लौट आना है